तो य अज्ञान अज्ञानसबल कारण ब्रह्मन विवक्षते ब्रह्म कारण जगत का कित शुद्ध ब्रह्म नहीं अना अनिर्वाच्य अज्ञानसबल से अनादि अनिर्वाच्य जो अज्ञान अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर ही अंत वही जगत का कारण अतएव कारणत्व तो निषेध है न परिशुद्धम ब्रह्म श्रुति से उपदेश होते परिशुद्ध निषेध करके कारणत्व तो का भी निषेध करके ब्रह्म का उपदेश किया जाता है तदित भाष्य में अतएव अक्षरा परत पर अक्षर है कारण कारण अभ्याकृतम और कार्य की अपेक्षा कारण होने से अक्षर जो सब कार्य की अपेक्षा पर है उससे भी पर है शुद्ध ब्रह्म टीकामे अक्षर अव्याक अव्यापर तस्मा परो अयम पर सी कार्यभ्यापुष्टो वर्त कारण से असंबद है शुद्धब्रह्म बाह्य कार्य कारण सबायाभ्यज मुंडकमें बाह्य अभ्यंतर के साथ अजन्मात्मा है बाह्य का अर्थ कार्य सह, आभ्यंतर कारण सह, कार्यकार के साथ तत्कल्पना अधिष्ठान वर्तमान सिद्धातु कार्य और कारण दोनों की कल्पना का अधिष्ठान है अधिष्ठान रूप से स्थित सत्य आत्मा चिद्धतु चित पदार्थ चैतन्य शुद्ध ब्रह्म तथा चिद्धातु अजह उचि धातु चैतन्य अतिष्ठान अजहे अजन्म जन्म का निषेध करने से सर्व विक्रिया निषेध होता है जन्म आज समस्त विक्रिया शून्यूटस्थ समस्त विक्रियां से निर्विकारूटवत निर्विकारे षति कूटस्थ श्रुति स्मृति व्यापति श्रुति स्मृति में शुद्ध ब्रह्म को कूटस्थ रूप से कहा गया अजक य तो वाच निवर्तनते अप्राप्य मनुषा सैत्र य तो यस्मात ब्रह्म न सकाशात वाच निवर्तनते वाचे सर्व <coughs> कोई वाणी शब्द ब्रह्म को प्रकाश नहीं करता है शब्द प्रवृत्ति के निमित्त शुद्ध ब्रह्म में नहीं है मनसा स मन भी प्रकाश नहीं कर सकता है मन तो उसका प्रकाश से विषय अवकाशम अप्राप्य निवर्तते अवकाश योग्यता ही प्राप्त नहीं है प्रश्न नहीं उसको प्रकाश करने के लिए अवकाश मौका नहीं प्रकाश नहीं कर सकते निवर्तनते प्रकाश नहीं कर पाते ये तद ब्रह्म आनंद रूपम विद्वा नीभे आनंद ब्रह्म विद्वा नीभेति कुछ स्थान आनंद रूप ब्रह्म है उसको जानने वाले विद्वान न विभेति किससे भय नहीं करता है आनंद रूप ब्रह्म विद्वान जानने वाला न विभे नियबद्ध मिच्छा का निषेध करना जितने आरोपित है का निषेध करके शुद्ध का ज्ञान कराना सर्व आरोपित अक्रियते द्वारा नेत ने न करके जो आरोपित अत धर्म का आरोप करके ही शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान किया जाता है आदि शब्देन आदिशबन अस्थूलादिवाक्यम गृह्य स्थूलम अनन आहर्षम अदृक सब धर्म का निषेध करके ही शुद्ध ब्रह्म का ज्ञापन किया जाता है श्रुति के द्वारा किया जाता है बीजेन दे। शुद्ध ब्रह्म विपदीश्य चेद बीज सबलसे शुद्ध ब्रह्म का उपदेश करने के लिए बीजकर् निराश करके तो निराश करके उपदेश किया जाता है इसे कारणशुद्ध तो में नहीं विशिष्ट मैं विशिष्ट में सबल कारण ये सिद्ध होता है आचार्य अनुतवादाणा शुद्ध ब्रह्म अस्थाश्य आचार्य ने तो ऐसा नहीं कहा शुद्ध ब्रह्म है। तो कारण से अतिरिक्त तो शुद्ध नहीं कारण ही शुद्ध ब्रह्मत प्रज्ञ माक्य से सा श्रुति वाक्य प्रयाद अभिजावस्था दस मैं बीज्वपनयन व्यपदेश सर्वत बीज कारणंत का निराकरण कर उपदेश किया गया शुद्ध ब्रह्म का ताम बीजावस्था तस्व प्रज्ञा प्राज्ञ शवाच्य तूयत्व देहादि संबंध रहीताथिकी पृथ व्यक्ष थी बीजावस्था को प्राज्ञ शब्दवाच्य से तूरीयन जो प्राज्ञ शब्दवाच्य है उसको तूरीय शब्द से चतुर्थ कहेंगे कहने के लिए कारण तो निराश करके देहादि संबंध रहीताम पार्थिक स्वरूप उसको पृथक अलग कहेंगे उक्त न्याय वस्तु व्यवस्थायाव्यकृत से देह अनुभव आभावत अभा वस्तु की व्यवस्था होने सेकृत का अनुभव देह दे में नहीं होगा तो अव्याकृत का अनुभव देह में दे नहीं होगा तो त्रिधा देह व्यवस्थित कथम उत्तम पूर्व करता है देह में तीन प्रकार के अव्यकृत हो गया कारण उसका अनुभव नहीं होगा इतिहास बीज अवस्था भी बीज अवस्था का अनुभव होता है न किंचित अदिशम समिति उत्थितस्य प्रत्यय दर्शनाथ जगने के बाद में कुछ मुझे ज्ञान नहीं हुआ न किंचित अभी कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ का ज्ञान का परामर्श होता है स्मरण होता है इससे सिद्ध होता है अज्ञान का साक्षी के द्वारा अनुभव हुआ था देह देहे अनुयत में सस्व बीजावस्था इति अनुयतः देहे व्यवस्थित कार्य उच्य विश्वादीनायाण देहे व्यवस्थित प्रतिपाद्य विश्वते प्राग तीन प्रकार देह स्थित प्रतिपादन करके तमें भोगम निगमयति। भोग भी उनका तीन प्रकार है विश्व ही स्थूलभ नि तेजस प्रविव्यक्तुग आनंद, आनंद भोगम निबोधत <गयास>। विश्व ही भुक, भुंक भुंक् स्थूल भुंगक्त स्थूल भुक् स्थूल पदार्थ भोग करता है विश्व जागृत काल में तेजस प्रवीतभुक् वासना में भोगे सूक्ष्म मान्य तैजस सूक्ष्म पदार्थर्ता है वासना में एक प्राज आनंदुक् आनंद भुंक्ते आनंद सरुप आनंद भोग करता है प्राज्ञा भोगम देहे भोगम त्रिधा नि तीन प्रकार भोग टीका में भोग प्रवृत्ता तृप्ति अधुना त्रेधा भी भोग के कारण तृप्ति होती वो हो भी तीन प्रकार है संख्या विधार्थ धा बनने से त्रिधा बनता है एक सूत्र यह धाच ये धात प्रत्य हो जाएगा त्री से, से त्रिधा भी बनता है ैधम पिबंध स्थूल स्थूलं तर्पयते विश्व प्रवि तैज आनंदस्तृति बोधत ृपति देता है तो पदार्थ तैजारेजस भोग देता है सूक्ष्म सपना में आनंद तथा प्राग तर्पय तर्पयती क्रियापद को तृप्ति देता है त्रिधा तृप्ति में तो तीन प्रकार उपेक्षा तो श्लोक की व्याख्यान की अपेक्षा पर वारण करते उत्तर श्लोको उत अर्थ यो हो श्लोक हो तो श्लोको उतार्थ हो इस श्लोक दोनों श्लोक का अर्थ पहले कह दिया है भाष्य में और अलग से कहने की आवश्यकता नहीं प्रकृत भोक्तृभोग्य पदार्थ द्वय परिज्ञानस्य से अभार फल आह भोक्ता विश्व तेजस प्राज्ञा भोग्य हो गया स्थूल सूक्ष्म और आनंद स्थूल प्रवी और आनंद भोग पदार्थ द्वय के ज्ञान का फल अभार फल मुख्यतः फल है शुद्ध तुर्य का ज्ञान जिसे मुख्य होगा अवंतर अवांतरपतिषु धामु यदोज्य भुक्ता यकीर्ति वेद तदुभ यस्त स भुंजानो न यस्तु धामसु मसु यदुज युक्ता प्रकृति यस्तुतुभद सब भुंजान न लिप्य तीनों धाम अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण जागर स्वप्न प्रक्रियावस्था यदुज भुज्य भुझ्य स्थूल सूक्ष्मनंद विश्वतेज प्राजा जो का गया। दोनों तो को ठीक ठीक जो जानता है सब भुंजानो न लिपते है भू करता लिप्त नहीं होता है पूर्वाधम श्लोके पूर्वाध की व्याख्या भाष्य में जागृद आदिशु त्रिशु धाम सुखा जागृदादिशु स्थूल प्रभिवित आनंदाख्यम भुज्यम एकम त्रिधाभूतम भुज्य एक ही तीन प्रकार स्थूल है जागृत में प्रवी है सपन में आनंद वही कारण आनंद में इसलिए कि भोज्य तीन प्रकार है भोग्यत्व एक त्रैविध्यम अभांतर अवान्तर तो नहीं भोग्य एकत्व एक ही भोग्य होने पर भी तीन प्रकार के अबांतर कारण होकर के तीन प्रकार होता है नहीं तो भोज्य एक ही तीन प्रकार विश्व एक ही भोक्ता है उसका नाम विश्व होता है तेजस होता है प्राज्ञ होता है एक होता है भोक्तुरत्व हेतुमा एक सोहमित एक प्रतिसंधान में वही यो हम सोहम सो हम स्वप्नम प्राप्त यश सप्न मध्राख्यम सोहम हम इधानी जागरणी इसी कहते जो सुस्रुप्त था मैं अभी सपन को जो सपना देखा था अभी मैं जागला हूँ एक तो प्रतिसधान प्रत्यभिज्ञा होती है इसलिए तीनों अवस्था में भक्ता एक ही है नत्र बाधक कहीं स्मरण प्रति प्रत्यभिज्ञा प्रत्य होने के बाद बाद होने पर प्रमाण नहीं माना जाता है <coughs> संयम दीपकली का दीप जलाया थोड़ी देर को देखा उजय से जलाया था स्थिर दीप जलता है तो कहते संयम दीपकली का दीप सिखाई हुई है किन्तु वस्तु तो थोड़ी देखे तो उसको देखा जाता है नीचे से ऊपर शिखा निकल दी जाती इसलिए प्रतिक्षण उत्पत्ति ना प्रतिक्षण नष्ट होता है नीचे से ऊपर चलता है निश्चित तो हो जाता है प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित तो होता है एक घंटा पहले जो दीप सीखा थी वही दीप सीखा भी नहीं क्योंकि प्रतीक्षा नीचे से ऊपर चलती है इसलिए स्वयं दीपकलिका ऐसे प्रतिभा होने पर भी बाधित तो हो जाता है अथवा कोई औषध सेवन किया था पहले आगे स्वास्थ्य खराब औषध लिया तो कहता तदैविदम वही औषध ये जो पहले खाया था ऐसे प्रतिबिज्ञा तो होती है किंतु वही औषध कैसे होगा वो तो पहले खा लिया था एक साल पहले या दो दिन पहले भी हो वही खा लिया था वो तो नष्ट हो गया अभी नया तो नया औषध है तो वही कैसे होगा सामान्य जाति होने पर भी तदैव तो एकदम ऐसे प्रतिभागियाँ हो जाती है तो प्रत्यक्ष बाधित बाद तो हुआ <laughs> यह अलग लाया वो पहले खा लिया है एक नहीं हो सकता है सामान्य जाते होने पर भी तदेविदम औसत ऐसे प्रति है प्रति पर भी जहाँ बाधक है, है।, है जो मैं जागृत में था वही सपन में जागृत वही सपना देखा गाढ़ निद्रा में से कुछ पता नहीं चला उसके बाद कितने सपना देखा अभी मैं जगह हूँ तो प्रतिभा होने पर एक ही है बाधक नहीं है तदयुक्तम तो भुक्त जागृत सपन सुश्रुति तीन अवस्था में भोगता है कि किंच अज्ञानं अज्ञान च प्रति प्राज्ञा दिशु दृष्टि अविशिष्टत्वाद दृष्टि प्रमाणाभा अज्ञान तत्कार प्रति अज्ञान का दृष्टा है प्राज्ञती अवस्था में <coughs> उसका कार्य सूक्ष्म प्रपंच का दृष्टा है सही सर सपनावस्था में उसका कार्य स्थूल का दृष्टा है विश्व जागृत अवस्था में दृष्टित्व से अविशिष्टता जो सुश्रुति का दृष्टा है जो सुश्रुति में दृष्टा वही सपना को देखा वही जागर है जागृत में प्रपंच का, का दृष्टा तो आप जागते हो जागृत प्रपंच देखते हो सपना में देखते हो सुश्रुति के दृष्टा भी आप हो तो तीनों का दृष्टा एक ही सिद्ध होता है और तीनों जागृत सपन सुश्रुति तीनों स्थल सूक्ष्म कारण प्रपंच आपके दृश्य है जो दृश्य आपसे भिन्न है वो कल्पित है और दृष्टा तीन अवस्था से लक्षण है एक है भिन्न नहीं दृष्टि प्रमाण का बात दृष्टा एक ही अविशिष्ट प्रमाण नहीं भेद में यक्तम ही दृष्ट तो, दृष्ट अविशेषाच सोहमित एक प्रति संधान तो होता है और दृष्टित तो अविशेषा बराबर है वही दृष्टा है साखी स्वप्न का दृष्टा जागृत का दृष्टा है प्रकृति तकृति भुक्ता प्रकृतिता, प्रकृतिता, प्रकृतिता इस का विभचते द्वितियाश्लोक एक तुभ यस्त यो वेद वेदुभन उभ क्या भोज्य न भोज्य भोक्तृत् अनेकता अनेक प्रकार अलग अलग जीवन में भेद है स भुंजानु न लिप्यते भोग करता लिप्ता नहीं होता है कथम ये भोग प्रवृत्त दोषराहित्यम तत्र ज्ञान होने पर भोगता और भोज्य को समझ लिया तो भोग के कारण दोष क्यों नहीं होगा तत्र भोज्य से सर्वस्थ एक भोक्तुर्भोज्यवाद तो एक ही भुक्ता है सब भोज्य है स्थूल सूक्ष्म कारण भोज्य है एक ही भुगतता है दृष्ट है ठीक योक भोग्यम एकी अवगत एक असौ भोग्य हे ये तो निश्चित हुआ फिर भी, भी कथम सर्वजान भोगप्रवृतदोषवा नवती भोग दोषी भो भो क्यों नहीं होगा यशंक न ही ये विषय सिय वर्धते जो विषय होता है विषय के द्वारा ना हियते हानि को प्राप्त करता है अथवा को प्राप्त करता है ऐसा नहीं होता है इसलिए भोज्य सब कुछ भोज्य होने से भोज्य के द्वारा भोक्ता एक नस को प्राप्त करता है वृद्धि को प्राप्त करता है ये दृष्टान्त उत्तम प्रथम दृष्टान्त स्पष्ट है जो जिसका विषय विषय के द्वारा भोक्ता राहस वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है इसको स्पष्ट करते दृष्टान्त देकर के नहीं अग्नि स्व विषय में आदि अग्नि का विषय काष्ठ आदि ईंधन है उसको जलने के बाद अग्नि रास वृद्धि को प्राप्त नहीं अग्नि तो अग्नि है।, तो है वो संभलग्ता बहुत ईंधनों पर अग्नि बढ़ गई ईंधन फिर जलाने अग्नि कम हो तो जो अग्नि है वो अभिव्यक्त हो गई अग्नि में वृद्धि नहीं अग्नि पहले से है नहीं काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति उस रूप से दिखती है अग्नि अग्नि है अग्नि यथा एक भुवनम प्रविष्टम सर्वत्र काष्ट है उसकी अभिव्यक्ति होगी नहीं तो अग्नि में ह्रासबुद्धि कुछ नहीं जलाने के बाद काष्ठ जल क्या जैसे अग्नि पहले कम शांत हो जाती तद्वत टीका में सष्ठादि में तक जन न हियते वर्धते व अग्नि काष्ठादि को दहन करने पर न वर्धते नियते अग्निथि संबंध योनि यहष योनिरत प्रपंच कारण प्रतिज्ञात यहष योनिका प्रभावी भूता नाज प्रपंचे का कारण ये प्रति की गई तत्र सत्कार्यं असत्कार्यम प्रतिभा कार्य सदूपकार अथवा का कारण है कार्य प्राज्य वास्तव है वास्तव्य शत्रुपकार है सद्रुपकार किसका कारण है प्राज्ञा सन्धि निर्धारय निश्चय कराने के लिए आरभते आरंभ करते आचार्य गौड़पादाचार्य भगवान प्रभव सर्वना सतामी विनय सर्व जनयति प्राण चेतून शूनपुष पृथक इति सता प्रभाव प्रभाव उत्पत्ति होती है सता विद्यम विद्यमान भावना प्रभाव उत्पत्ति नहीं सत उत्पत्ति ये विश्चय प्राण सर्व जनयति पुष चेतु पृथक पृथक जनयती प्राण प्राज कारण सबक जनयती पुरुष चेतू चेत अंश रूप किदृश चिदावासूप पृथक पृथक जनयति में त्रभारभेदभा सता प्रभव सत्म पदार्थ उत्पत्ति है तो उसका अंतर्गत सर्व जन उत्पन्न करता है पुर सर्वं अचेतनं उपाधि तम प्रधान गृही जनयति पुष्प उत्पन्न करता है अचेतनं जगद उपाधन भूत तम प्रधान गृहीत उपाधि जगदुपाधि उपाधि अज्ञान और है प्रधान जिसमें तम प्रधान तम प्रधान ये तम प्रधान उपाधि उसको ले करके पुर सर्व अचेतन जनती सचेतन करता है अतएव पुरुषे कारणवाची प्राणप्रद प्रयज्य पुरुष को प्राणसद का तम प्रधान प्रकृति को उपाधि रूप से लेकर के उपादान कारण होता है सो जड़ों का कारण सप्तान मायक उपाधि रूप से लेकर के निमित्त तो कारण होता है एवं चैतन्य प्रधान चेतस चैतन्य से अवस्थितान चेतस चैतन्य के अंशु किरण जैसे स्थित है प्रतिबिंब कल्पा प्रतिबिंब तुल्य है चिदाभास जीवना जीवा जीवासूता जीववत आभासते जीवन नहीं जीव जैसे लगता है चिदा भाषा जीव का वाच्य उनको उत्पन्न करता है पुरुष एवं चेतना चेतनात्मक अशेषम जगत असंकीर्ण संपादय पुरुष म प्रकृति को लेकर जड़ की उत्पत्ति करता है चैतन्य प्रधान होकर के सत्व प्रधान माया को उपाधि लेकर के शुद्ध माया में उसका प्रतिम्ब होता है चिदावास दिखता है तो जीव का की उत्पत्ति करता है चिदावास प्रतिम्ब कल्प है चेतना अचेतनात्मक संपूर्ण जगत असंकीर्ण पृथक पृथक संपादन करता पुरुष नम स्वतः भावान सत्वादेव सताम <ंगे> सर्व भावान प्रभव यदि पहले से विद्यमान है फिर उनकी उत्पत्ति क्या है सताम भावान विद्यमान पदार्थों का सत्वादेव प्रभव न संभवती जब पहले से है तो फिर उनकी उत्पत्ति क्या होगी पहले नहीं तो उत्पत्ति होगी जब पहले से है तो फिर उनकी उत्पत्ति क्या प्रभु न संभवती अति प्रसंगा और जो विद्यमान उसकी उत्पत्ति तो विद्यम की उत्पत्ति हो कि विद्यम की उत्पत्ति होती चलती रही विद्यम उत्पत्ति नित्य की उत्पत्ति हो अति आशंक्य हो पूर्वार्थ व्याच्ठी ऐसा श्राहन पर कारिकाश्लोक के पूर्वाध की व्याख्या भगवान भाष्य कार्य करते हैं सका विद्यमूपेण सर्वान विश्वतेजसाजेदा प्रभव उत्पत्ति नाम सेन सेन स्वरूपेण विद्यम स्व अपना जो वास्तव वास्तवस्वरूप रूप से विद्यमान है जितने अद्यस्ते सर्ववास्तव रूप से विद्यमान है सेन विद्यम सेन अपने वास्तव स्वरूप वास्तवस्वरूप रूप से विद्यमान विद्यम सर्वभाना पहले सर्वभाव विद्यन अधिष्ठान रूप से अविद्यात नामूप मायास्वरूपेण अविद्यात अविद्या गया अविद्यात अविद्यात वही नाम रूप वही माया मिथ्या मिथ्याण सर्वभावान सर्वभाव पदार्थ कौन विश्वतेजस्व वेदना, वेदान विश्वतेजस्व प्राज्ञा उनकी उत्पत्ति होती है अधिष्ठान सदरूप से स्थित विद्यमान है अविद्यात उत्पत्ति वास्तव उत्पत्ति है में टीका मे शेन अतिष्ठान विद्यम अद्या मयामय आरोपित प्रभव संभवती विद्यमान है तो फिर उत्पत्ति क्यों यदि है तो उत्पत्ति क्या मायामयम उत्पत्ति वास्तव नहीं अविद्यात मायामयम आरोपित आरोपित स्वूपेण शरुप, प्रभव वास्तव स्वक पारमार्थिक स्वरूपेण विद्यम आरोपित रूप से उत्पत्ति संभव। <coughs> राज्य पहले से सर्प रूप से उत्पत्ति जब दिखता है तो सर्पदीक्षिता है सर्प रूप से उत्पत्ति हुई कल्पित है वास्तव नहीं असजन्म निरसन मंत्रण कथम सज्जन्म निर्धारय शक्यम ये आशंका न्यायिक लोक असत् अविद्यम घटकी उत्पत्ति होती घट पहले नहीं था दंड चक्र व्यापार करके घट बनाया पहले घट हो तो फिर व्यापार व्यर्थ होगा के पहले नहीं था उसका अभाव था अविद्यमान घट की उत्पत्ति हुई असत की उत्पत्ति असत घट की उत्पत्ति तो असत जन्म निराकरण नहीं करके अनुब्ध लोग कहते ये तो असत घट स्वयं उत्पत्ति के पहले नहीं था उसकी उत्पत्ति हुई कार्य असत अरे बौद्ध लोग कहते कारण असत्य असत्य से ही सब कार्य की उत्पत्ति हुई शून्य से सब की उत्पत्ति हुई दृष्टांत देते बीज अंकुर होता है बीज के नाश होने पर अंकुर बनता है बीज रहते रहते नहीं बीज के नाश हो गया अर्थात बीज का अभाव हो गया उससे अंकुर बना अभाव से भाव की उत्पत्ति बौद्ध लोग से सत्य की उत्पत्ति असत्य कारण कहते नई के लोग कारण को, को असत नहीं करते कार्य उत्पत्ति के पहले अविद्य मान था जन्म तो जन्म निराश के बिना कैसे जन्म सत्जन्म की उत्पत्ति कैसे निश्चय करेंगे सांख्य लोग मानते जन्म उत्पत्ति के पहले सत था कारण कार्य कैसे निश्चय होगा इतना आशंका वक्षति च आगे कहेंगे आचार्य वंध्या पुत्र माये अवाते मांदु केमी तृतीय प्रकरण कहेंगे बंध्यापुत्र तत्व तो ना उत्पन्न होता है ना तो माया से उत्पन्न होता है बंध्यापुत्र असत्य उसकी उत्पत्ति नहीं वास्तव उत्पत्ति तो प्रश्न नहीं माया से ही बंध्यापुत्र उत्पन्न होता है ये भी नहीं होता है इसलिए ये असत पदार्थ वास्तव नहीं उनसे ना तो प्रपंच की तत्व तो, तो उत्पत्ति ना माया से उत्पत्ति वस्तु तो कोई उत्पत्ति नाम है ठीक तो है मैं न पूर्वम सर्वस्व सत्व कारण व्यापार साध्य तो आस मिथ्या च कथम सता में प्रभव बाबा नम्क जन्म के पहले सब रहा सर्वस्व सत्व यदि जन्म के पहले सब था तो कारण व्यापार साध्य तो कारण के व्यापार से साध्य हुआ घट जीदी उत्पत्ति के पहले था <laughs> तो कुल दंड चक्र घुमा घुमा कर करे, बना रहा है घटे ही तो आएगा। क्या बनेगा? वो तो पहले तो कारण व्यापार कारण दंड चक्र जो व्यापार व्यापार साध्य तो घट में नहीं आएगा पहले ही सर्वत्र इस प्रकार कारण व्यापार साध्य तो कार्य में सीधा नहीं हुआ और यदि कार्य असत्य है असत्य कथन सता में प्रभव यदि रूप कार्य है तो कारण व्यापार साध्य नहीं हुआ और कार्य यदि मिथ्या है मिथ्या तो मतलब असत्व कार्य तो कथम सतामेव यदि असत्य की उत्पत्ति मानेंगे तो सतामेव प्रभाव कैसे हुआ सत्य कारण व्यापार व्यर्थ हुआ और असत्य असत्य की उत्पत्ति मानेंगे तो सतामेव प्रभाव कैसे कहा प्रति का विरोध होता है इतिहास भाषे में यदि ही असतामेव जन्म सियात असत्य की यदि उत्पत्ति हो होती तो ब्रह्मणो अव्यवहार्य से अवग्रह ब्रह्म ब्रह्म से योग्य नहीं शब्द प्रयोग नहीं होता ब्रह्म के लिए किसी शब्द का बातच्य करेंगे ग्रहण द्वारा भावा तो ब्रह्म का ज्ञान के लिए कोई द्वारा ही नहीं रहा किसी शब्द के द्वारा ज्ञान कराएंगे शब्द प्रवृत्ति निमित्त जहाँ है वहां शब्द का प्रयोग होगा ब्रह्म निर्धर्म के शुद्ध होने से निर्गुण होने से किसी धर्म किसी शब्द प्रवृति निमित्त धर्म उसमें नहीं है तो शब्द प्रयोग नहीं करेंगे तो ज्ञान का द्वारा ही नहीं रहा किसके द्वारा ज्ञान होगा ब्रह्म अब हाथ अब प्रपंच यदि असत्य की उत्पत्ति कहेंगे तो जो दिखता है सब असत से आया तो सदरूप ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी अभा असत्व प्रसंग ब्रह्म असत्व हाँ प्रसंग ब्रह्म असत आप सत्ूप नहीं होगा ब्रह्म ठीका न कार्य प्रपंच से असत्य यदि कार्य प्रपंच असत्य हो असत्य है तो असत्य कारण से ब्रह्म स्वारस्य व्यवहारे कारण ब्रह्म है स्वरस्य स्वरूपतः व्यवहार योग्य नहीं है तस्वीर ग्रहणे लिंग से लिंग के द्वारा अनुमान करेंगे शब्द के द्वारा ज्ञान कराएंगे कुछ नहीं रहा ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान के लिए द्वारा तो लिंग चिन्ह का अभा असत्य में सिद्धि है तो कारण ब्रह्म को सिद्ध नहीं होगा असत्य हो जाएगा क्योंकि कार्य नहीं ही लिंगे कारण ब्रह्म अदुष्टम अभी सत्य कार्य से कारण का निश्चय होता है अनुमान करते कार्य होता, होता है लिंग होता का। है कार्य कार्य लिंग उसके द्वारा कारणम ब्रह्म जैसे धूम के द्वारा कारण वनी का निश्चय होता है क्योंकि कारणे के बिना कार्य नहीं होगा कार्य के द्वारा कारण ब्रह्म का भी अदृष्टम अभी सत्य अवगम है अदृष्ट अज्ञातम अनुमान के द्वारा सत इस निश्चय होता है और यदि कार्य ही असत हो जाएगा तचेत असत कार्य यदि असत हो गया न तो कारणम संभव संबंध कार्य यदि असत है तो असत का कारण के साथ संबंधी नहीं होगा असत असत्य कारण फिर कारण भी असत हो जाएगा सदरूप कारण के साथ असत कार्य का संबंध नहीं साथ असत का संबंध नहीं होगा इसलिए कारण भी असत हो जाएगा कार्य कारण उभयर पी हो तो असत बौद्ध लोग कहेंगे ठीक है हम तो कहते कार्य भी असत्य कारण भी असत्य सर्वम शून्यम सर्व असत्य दोनों असत्य हो जाए इतिहाशंका है दृष्ट दिखा गया कहीं असत कारण से कार्य नहीं दिखता है रज्जु सर्प आदि नाम अविद्यात माया बीज उत्पन्ना नाम रज्जुआदि आत्मना सत्व दृष्टम रज रूप से सत्व रज्जु सर्प दिखता है और रज रूप से सत रहता है सर्प रजु आत्मना सत्व दिखा गया सर्प तो अविद्याकृत अविद्यात मयात्मकबीज उत्पन्ना न अद्यात सर्प मयात्मकबीज से उत्पन्न है सर्प रजु आद्यात्म सत्व दृष्ट ठीका मैं अविद्य अनार्वाचया कृत मीजा अनादि अविद्या अविद्यार्वाच्य से किए गए मारूपबीज से उत्पन्न रजुसर्प तेसाम अविद्या एवं माया अंगीकारा माया अविद्या तमाम रज्जुआदु कल्पित सर्पादिनाम सर्प आदिना अतिष्ठानुभूत रज्जुआदिपेण सत्व दिष्टम कल्पित सर्पादियों का रज्ज <c debate sound> में दिखा गया सत्व अधिष्ठानुभूत रज्जु आदि सत्व सर्प रूप से सत नहीं अतिष्ठानुभूत तो रज रूप से तो दिखा गया नहीं कि असत कुछ नहीं होकर सर्प दिखता ही था हनुमान भी विमतम सद उपादान कल्पित्व जैसे रज्जुसर्प में दिखा गया उसका उपादान रज्जु है सत विद्यमान सत उपादान ये कार्य से तत्कार तत सदुपादान को दृष्टान्त दिया रजु सर्प रजु में कल्पित सर्प को रज्जुसर्प कहते वो कल्पित है आगे जब रज्जु का ज्ञान होता है सर्प का बाद हुआ मातव सर्प तो नहीं कल्पित सर्प कल्पितत्व सर्प रजूसर्प तो तो तो में हेतु है साध्य सदउपादान तत्व उसका उपादान कारण सत्य रजू रूप सत्य अधिष्टान है यत्र ये कल्पितत्व तथा सदुपादान तत्व यथा रजुसर्प में तो सारा प्रपंच में कल्पितत्व हेतु ना सत उपादान कत्व सिद्ध हो जाएगा उपादान कारण सत्य होगा असत नहीं हो सकता है दृष्टान दिया रजु रज सर्व में सद उपाधन तो साध्य पहले सिद्ध होगा तो सिद्ध होगा में हेतु दोनों दृष्टान दृष्टान है साधन नहीं रहे तो दृष्टांत तो नहीं बनेगा और साधन रहे साध्य नहीं रहे तो भी दृष्टान्त नहीं बनेगा साध्य विकल्त ये दोष है दृष्टान्त में यहाँ दृष्टान्त रजू सर्प इसमें सदउपाधन तत्व पहले सिद्ध नहीं होगा तो उसको दृष्टांत दे करके प्रपंच में सदुपादन तत्व कैसे सिद्ध करेंगे दृष्टांत से साध्य विकलत्व शखिता रजुसर्प में साध्य सदुपादन तत्व नहीं ऐसे शंका करके परिहार करते भाष्य में न ही निरास्पदा रजुसर्प मृगतृष्णिका दे क्विंत उपलभ्यंत कहना चित हो मृग हो शक्ति हो निरास्पदा आस्पद अधिष्ठान के बिना कहीं भी कहना चिद उपलभ्यंते न किसी के द्वारा कहीं भी रज सर्प मृग तृष्ण रजता दिखते हैं अधिष्ठान आस्पद के बिना ऐसा नहीं होता है विवक्षित दृष्टान्त मनुद दृष्टांतिक महा रज सर्प रिष्टान्त का अनुवाद करके दृष्टांतिक प्रपंच का कारण सदरूपे कहते भाष्य में यथा रजुआम प्राग सर्पोत्पत्ति रजात्मना सर्पसन एवं आसित एवं सर्व भावान उत्पत्ति है प्राग प्राण बीज आत्मना प्राग सर्प उत्पत्ति सर्प की उत्पत्ति के पहले सर्प की उत्पत्ति होती रजु में रज्जुआम सर्प उत्पत्ति सर्प रज्जात्मना सीद सर्पमा था रज्जु रूप से सर्प रूप से नहीं था रज्जात्मना सर्प सने वीद सद था विद्यमान कारण रूप से अधिष्ठान रूप से था सर्प सत्य था इसी प्रकार सर्व भावान प्राग जितने पदार्थ जैसे उनकी उत्पत्ति के पहले वो अधिष्ठान रूप से सत्य था प्राण बीज सत्य ठीक प्राण शब्द बीजम अज्ञातम ब्रह्म सर्लक्षण में तदात्मना प्राण शब्द से कहा गया बीज अज्ञान तम तो ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट तो ब्रह्म कारण है शुद्ध ब्रह्म नहीं कारण अज्ञान विशिष्ट है सलक्षण सलक्षण ब्रह्म सतह लक्षण जिसका सद्रूप ब्रह्म अज्ञात ही प्राणश्दी था तदात्मना उसे रूप से कार्य उत्पत्ति के पहले तदव अचेत सर्व जगत्पत्तिर्बीजात्मना स्थित प्राण बीजात्ना प्राण बीजात्ना व्यवहार योग्यतया जनयती तो उपरती अचेतन सर्व जगत सारा जगत जड़ वर्ग प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति के पहले बीज रूप से था कारण उस अज्ञात ब्रह्म अज्ञान विष्ट ब्रह्म रूप से था वो प्राण उसको जनयती जनयती का क्या अर्थ है व्यवहार योग्यतया जनयती व्यवहार योग्य करता कराता है पहले व्यवहार योग्य नहीं था अब करता था अभी प्राण है बीजात्मा बीज कारण रूप है वह व्यवहार योग्यता या जन व्यवहार योग्य बनाता है इसी प्रकार घट भी जो मानते सत कारण रूप से था अभी व्यवहार योग्य बनता है कुलाल से दंड चक्र कोलाल व्यापार करने से व्यापार अव्यर्थ नहीं हुआ पहले व्यवहार योग्य नहीं था अभी व्यवहार योग्य बन जाता है इत्यतः भाष्य में श्रुतिर व्यक्ति श्रुति भी कहती ब्रह्मे व इदम ये जो कुछ दिख रहा है ब्रह्म ही है ब्रह्म ही एक ब्रह्म से भिन्न नहीं है भिन्न कल्पित है ब्रह्म अधिष्ठान है कल्पित वस्तु की सत्ता तो अधिष्ठान रूप ही है सर्वदा ब्रह्म काल में भी अधिष्ठान रूप ही उसका स्वरूप है पहले भी अधिष्ठान रूप है बाद में भ्रांति काल में भी सर्व वास्तवन है अधिष्ठान रजो इसे सर्वदा ब्रह्मे व इदम ब्रह्म ही है आत्मे वग्रे आशी थी पहले आत्मा ही था आत्माशत कुछ नहीं था आत्मा से ही सब कुछ हो। अभिव्यक्त हो गया व्यवहारिक हो गया ये जीवित श्रुति में चतुर्थ पादम प्रतीक आधा व्या करो चेतून सुन पुरुष पृथक सर्व जनयति प्राणस चेतून सुन पुरुष पृथक पुरुष चेतन पृथक जनयति ये चतुर्थ पाद प्रति के लेकर व्याख्यान करते जनयती चेतु अंशु वस्तुतः तो वस्तु इव रवे सूर्य के जैसे अंशु किरण इस प्रकार ही चैतन्य की किरण तुल्य चिदात्मक से पुरुष से चेत रूपा चिदात्मक पुरुषे पुरुष के, के अंशु तुल्य है चिदाश चेत रूपा जलार्कमा समास जलार्क समान जल में दिखता है अर्का सूर्य उसको जलार्क कहते जल में सूर्य का प्रतिम्ब दिखता है वो जलार्क है ठीक इसी प्रकार अंतकर्ण में चेत का आभाष दिखता है प्रतिमा तुल्य चिदाभास कहते चेत चैतन्य जैसा लगता है प्राज्ञ तैजसे विश्व भेद है ना वही प्राज्ञ तैज से विश्व हो जाता है चिदाभ जीव स्थूल अभिमानी उनसे विश्व सूक्ष्म अभिमानी था जैसा कारण अभिमानी प्राज्ञा देव तिर गेहु वो कभी पुण्य पाप के अनुसार देवता बनता पुण्य से पाप से तिर जोनि में जाता है समान उनसे मनुष्य जोनि में जाता है विवाहिमान अनुभव विभिन्न स्थान में होते हुए चेतु अंश वो ये तहन पुरुष जनित चेतु के अंश तुल्य चैतन्य के किरण तुल्य जैसे सूर्य की प्रतिमा दिखते जैसे चैतन की प्रतिम्ब है मतलब विलक्षण है किसके विलक्षण है विषय भाव विलक्षणान विषय रूप जो पदार्थ है उसे विलक्षण है विषय जड़ वर्ग उसे विलक्षण है चेतन जैसे चेतन रूप है अग्नि विस्फुलिंगवत सलक्षण अग्नि के विश्वलिंग चिन्हगारी जैसे अग्नि है अग्नि तुल्य है ठीक इस प्रकार चिदावास, कहने के रूप चैतन्य रूपे है जड़ से विलक्षण है जलार्क जल जलार में प्रतिम्बित सूर्य के समान जीव लक्षणान जीव है जीव लक्षण जीव लक्षण स्वरूप तो इतरान अन्य जड़ वर्ग के भिन्न सर्व प्राण बीजात्मा जन ये सर्व पदार्थों को बीजात्मा प्राण जन पहले जड़वर्ग के लिए अवचेतन के लिए कहाीका रविरंशव यहां से सूर्य का, का जैसी किरण तथा पुरुष से स्वयं चैतन्यात्मक चेतन जीवा चेतुशा निर्देश्य सूर्य के जैसे अंश है किरण पुरुष के स्वयं चैतनत्मक स्वयं प्रकाशे चेत चैतन्यूपे चिदासी से जीव चेतवा चेतवा चेत अंश अंश नई अंश अंशु अंशु अंश चेत निर्दिष्ट निर्दिश्य जाता है तुम पुरजन उत्तर संबंध पुषों को जन्म उत्म करता है तेषा चिदाभा चिदात्मकात्षा तत्वत भेदाभाव विवक्षिष्टि वस्तु वस्तुतः तो जो पुरुष है चिदात्मक है उसे तात्विक भेद नहीं जीवों का इसलिए कहते जलार्घ सम जैसे जलाक वस्तु तो सूर्य से कोई अलग नहीं है वही सूर्य ही जल के माध्यम से दिखता है जलस्तत्व ने प्रतिबिंब दर्पणस्तत्व ने वास्तव बिंब से अलग नहीं इसलिए जीव उपाधि तत्व तो अलग होता है वास्तव अलग नहीं भेद अधिस्तु तेसा में उपाधि भेद त्या उपाधि के वजह से वेद बुद्धि अलग अलग जल में अलग अलग प्रतिम्ब दिखेगा अलग अलग, अलग, अलग दर्पण जैसे प्रतिब अलग, अलग अलग दिखता है उपाधि के से भेद बुद्धि होती है वास्तव भेद नहीं एक ही बिंब ही सर्व प्रतिम्ब में सर्व दर्पण उपाधि में दिखता है जैसे एक ही चैतन्य सर्वत्र अंतगण उपाधि में अलग अलग दिखता है प्राज्ञ जैसे विश्व भेद हो गया पृथक स्थूल सूक्ष्म कारण रूपोपाधि से प्राज विश्वते जो नाम होता है पृथकित सूचित पुरुषस्य से जीवसर्जन हेतु कथ है पृथक सृष्टि करता है जीवों को जीवसर्जन हेतु कथते विषय भाव विलक्षण विषय भावक्षण विषय रूप से विषय पदार्थ से विलक्षण चिदावास यहां अग्निना सामन रूपा विश्वलिंग जन्य अग्नि के द्वारा चिन्हगारी उत्पन्न सामन रूपे तथा चिदात्म न स्वभाव जीवा तेन उत्पादन चैतन्य के द्वारा जीव उत्पन्न होते ही समान स्वभाव विषयविलक्षण विषय से विलक्षण न प्राणी नीजात्म तेषा उत्पादन विषय की उत्पत्ति तो प्राणी के द्वारा प्राणी उपाधि प्रधानकृत बीजात्मना किन्तु ये विषय से विलक्षण है चिरावाचा उपाधि प्रधान प्राणी से उनकी उत्पत्ति नहीं है न च उत्पाद्या जीवाना उत्पाद का चिदात्मन तत्विन्न उत्प्य होगी चिदाभास जीव उत्पादक स्वयं प्रकाशचिदात्मा स्वयं प्रकाशचिदात्म से उत्पाद्य जीवचिदाष का, का तत्विन्न भेदन ही वास्तवभेदन तो ही अलगलग देखें पर्व उसमें दृष्टान्त देते हैं जलपात्र प्रतिबिता आदिदीना बिंबूता तत सतभेदभा जलपात्र प्रतिबिंबिता आदित्य आदि न जलपात्र में प्रतिबित जलपात्र है जल है पात्र में उसमें प्रतिम्बित होते आदित्य आदि सूर्य चंद्र आकाश आदि दिखेंगे रात में चंद्र नक्षत्र दिखते दिन में सूर्य बिम्बूता बिंबभूत आदित्य से भिन्न नहीं तत् सत्व से भेदावाद तत्त बिम्बूत आदित्य आदि से भिन्न नहीं इसी प्रकार बिंबरूपचैतन्य स्वयं प्रकाश चैतन्य से चिरावास जीव पा तत्व तो भिन्न नहीं विश्वादिन है विश्वाधीन पुरुष चित्त प्रधान जनयति उपाधि प्रधान होकर के जड़वर्ग का षष्टा है और अचैतन्य प्रधान होकर के जीवों का सस्ता है व्यवहार योग्य करता है विषय भाव व्यवस्थिता पुनर्भा तृतीय पदार्थ उपसभावन व्यवस्थिता प्राण जनयति प्राण ही विषय भावन भाव्यवस्थित जानवर को सृष्टि करता है फिर अन्य पदार्थ प्राण हो गया उपाधि प्रधान प्राण विषय भावन व्यवस्थित है पुनर्भावान पदार्थ जितने है प्राण उपाधि प्रधान प्राण पुरुष जनयति ये पहले कहा तृतीय पदार्थ उपस इतरा जीवलक्षण इतरा सर्वभावान प्राण सब को सृष्टि करता है सबकी जीव रूप है और अन्य विषय भाव से स्थित है जड़वर्ग प्राणी आत्मा जन भाष्य में यथोन्ना भी दृष्टान्त दिया उन्न भी लूता जैसे सृष्टि करता है अमानस अपने स्वरूप निमित्त तो उपादान का नये है इसी प्रकार ईश्वर यथाग्नि क्षुद्रा विष्फलिंग सहसा थे समान रूप इसी प्रकार पुरुष से ये सब उत्पन्न होते हैं जड़ पदार्थ भी उपाधि प्रधान है ना और चिदाघाश रूप जीव भी चैतन्य प्रधान है ना और चिदाघास के की उत... की उत्पादक जैसे जलार्क जल में प्रतिम्बित जैसे चिदाघाश रूप उपाधि में उनका प्रतिम्ब हो जाता है प्रतिम्ब तुल्य चिदाघास बिंब तुल्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है ये एक चैतन्य ही है वो प्रतिबिंबित्व व्यवहार योग्य होता है चिदाघाश रूप से वास्तविब से भिन्न नहीं ओ, भद्रं करने भी